यथाभूत अबाधिता उपदेष्टा यथार्थ वक्ता का अर्थ के थे यथाभूत अबाधित अर्थ उपदेष्टा अतस्तु तो यथार्थ वक्ता ऐसे मूल कार्य कहे तो यथार्थ शब्द का अर्थ कहते हैं यथाभूत अर्थ अच्छा यथार्थ यथार्थ यथा अर्थ अर्थम अनिक्रमी यथार्थ इसी को कहते हैं यथाभूत अर्थ उसका व्याख्यान हो गया यथाभूत अर्थ का व्याख्या यथाभूत का व्याख्यान हो जाएगा अबाधित तो. भाषा में कभी कभी इस प्रकार के आता है एक व्याख्या व्याख्या पद को कह करके आगे उसका व्याख्यान करते हैं फिर उसका और एक पर्यायवाचित शब्द अथवा और थोड़ा स्पष्ट व्याख्यान दे देते दे हैं इस प्रकार के लिया जा सकता है अथवा अबाधित तो हो सकता है किन्तु यथाभूत नहीं है ऐसा भी स्थिति हो सकता है इसलिए दो अलग अलग है एक प्रकार की व्याख्यान हुआ कि यथाभूत का व्याख्यान हो जाएगा अबाधित दूसरा प्रकार के है कि यथाभूत तो हो सकता है अबाधित हो सकता है किंतु यथाभूत तो नहीं है यथाभूत तो हो सकता है किंतु अबाधित नहीं है ऐसा भी हो सकता है और अबाधित तो हो सकता है किंतु यथाभूत तो नहीं है ये भी हो सकता है दोनों अलग अलग स्थिति हो सकते हैं इसलिए दो विशेषण आवश्यक है तो जैसे कहेंगे कि वो उसने रजू में सर्प देखा सर्प देखकर के आगे किसी को बोलने का समय में प्रमाद से बोल दिया देखा सर्प किंतु कह दिया कि तो वहां रजू है सर्प देखा था किंतु अभी कहने का समय प्रमाद से रजू बोल करके निकल गया अथवा बाष्प को देख करके पर्वत में अग्नि का अनुमान कर लिया किंतु दैव योगा तो वहां अग्नि है ही अभी वो दोनों क्षेत्रों में देखा था सर्प कह दिया रज्जु अबाधित तो अर्थ हुआ और वाष्पो को देख करके अग्नि अनुमान कर लिया था किंतु अग्नि दैव योग से प्राप्त हो गया ये अर्थ तो अबाधित तो हो गया किंतु यथाभूत तो नहीं है यहाँ ऐसे वक्ता को आप तो नहीं कहा जाएगा जैसे देखा है यथाभूत अर्थात जैसे देखा है जैसे सुना है जैसे अनुमान किया है इसी प्रकार की और अबाधित तो हो गया कि अर्थात अंतिम में जो विषय का बाद होगा बाद नहीं होना ये अबाधित और कल जो हम लोग विचार कर रहे थे कि चैत्र ने रज्जु में सर्प को देखा मैत्र को कहा सर्प और दोनों चले गए इसको अबाधित इसको वास्तविक अबाधित नहीं कहा जाएगा किन्तु अबाधित शब्द का अर्थ होता है कि न के निति बाधितो उसको अबाधित कहा जाएगा किसी के द्वारा भी बाधित नहीं होना चाहिए वो दोनों नहीं देख करके चले गए किंतु तृतीय को आकर करके देख लिया बाध हो गया तो इस प्रकार को उसको अबाधित नहीं कहा जाएगा तो यहाँ यथाभूत तो कहने का अर्थ है कि देखा कुछ किन्माद से और कुछ कह दिया तो अबाधित अर्थ कह दिया किन्तु यथाभूत नहीं है यथाभूत अर्थात तो यथाज्ञातम यथाज्ञातम ऐसा नहीं कहा अन्य कुछ कह दिया ये दोनों प्रकार के होगा आगे हम लोग देख रहे थे शक्ति रिव लक्षण अपी पदवृत्ति ये लक्षणा भी ये पद में ही रहेगा वेदांति लोग लक्षणा को पदवृत्ति नहीं कहते हैं वेदांति लोग वह दो पक्ष मानते हैं लक्षणा को पदार्थ पदार्थवृत्ति कहते हैं संस्कृत शरीर को विचार हुआ था तो लक्षण पदवृत्ति नहीं है पदार्थ पदार्थवृत्ति अर्थात तो गंगा पद का जो हम कहते हैं कि तो लक्षण प्रवाह में रहेगा तभी हम कहेंगे शक्य संबंध लक्षणा हो गया संबंध वो प्रवाह में रहेगा लक्षणा वो पद में नहीं है पदवृत्ति नहीं है तट में रहेगा तट में रहेगा किंतु यहाँ नयायिक लोग क्या कहेंगे गंगा पद में लक्षणा रहेगा जैसे गंगा पद में शक्ति रहेगा इसी प्रकार गंगा पद में भी लक्षणा रहेगा किंतु वेदांति कहेंगे पद में लक्षणा नहीं पदार्थ में लक्षणा पद से पदार्थ तक तो शक्ति वृत्ति से चला जाएगा वहां जाकर के देखेगा की अभी तात्पर्य अनुपत्ति हुआ होने से आगे वहां से लक्षणा पदार्थ से लक्षणा होगा पद से नहीं कहेगा अर्थात तो कहेगा कि पद सुनने से पहले पदार्थ आएगा आने के बाद फिर वह पदार्थ से लक्ष्यार्थ तक चलेगा पदार्थ था शक्यार्थ पद सुनने से अर्थात सप्तम पदम पद सुनने से शक्यार्थ वाच्यार्थ आएगा वहाँ फिर अनुपत्ति होने से वहां से लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ तक जाएगा इसलिए लक्षण वो दोनों का बीच में है पद के साथ उसका कोई संबंध नहीं है ऐसे वैदांति लोग कहेंगे लक्षणा रहेगा पद लक्ष्य को बन जाएगा इसका वेदांती लोग कहेंगे कि लक्ष्य मतलब शक्यार्थ में लक्षणा रहेगा पद में नहीं आगे जहत अजहत और जहत अजहत भेदात ती लक्षणा तीन प्रकार की है वर्तते च गंगायाम घोष इत गंगा पद सक्य प्रवाह सम्बन्ध स्थिर जब गंगायाम घोष कहेंगे गंगा पद का शक्य हो गया प्रवाह और प्रवाह का संबंध रहेगा तीर में तो आप भी लक्षण का लक्षण कर रहे हैं सक्य संबंध लक्षण का लक्षण हो गया सक्य संबंध लक्षणा, और सक्य हो गया प्रवाह प्रवाह का संबंध तीर में है तो होने से सक्य संबंध लक्षणा, लक्षणा तीर में रहेगा अच्छा प्रवाह तीर में तो अंतर है अंतर अंतर है है। प्रवाह का संबंध तीर में रहेगा प्रवाह का संबंध संबंध तीर में रहेगा? रहे। हाँ। प्रवाह हो गया हाँ। सक्या शक्य का जो संबंध है, है और... का जो वो होगा लक्षण संबंध दो में रहेगा शक्य का संबंध कहने से शक्य और कोई दूसरा होगा जिसका बीच में संबंध होगा शक्य किसको कहेंगे पदार्थ वाच्यार्थ को वाच्य को शक्य कहा जाएगा पद हो गया सप्तम शक्ति रह अस्तिति सप्तम हो गया पद पद हो गया शक्य पद हो गया वाचक वाचक भी कहते हैं और जो वाच्य होता है उसी को शक्य कहते हैं वाच्य वाच्य अर्थात शक्ति वृत्ति से जो बुद्धि में उपस्थित होगा उसको वाच्य कहेंगे अथवा उसको शक्य कहेंगे गंगा पद का शक्य हो जाएगा प्रवाह क्योंकि गंगा कहने से शक्तिवृत्ति से प्रवाह आएगा तभी शक्य हो गया प्रवाह तभी शक्य का संबंध प्रवाह का संबंध तीर में रहेगा तो ये जो संबंध हुआ प्रवाह और तीर का बीच में दोनों के बीच में जो संबंध हुआ ये संबंध को लक्षण कहा जाएगा जैसे पद और अर्थ शक्य वो दोनों का बीच में जो संबंध है उसी को शक्ति कहा जाता है पद पदार्थ संबंध पद और पदार्थ पदार्थ तथा शक्य पद और शक्य का बीच का संबंध को कहा जाएगा शक्ति और शक्य और लक्ष्य ये दोनों का बीच का जो संबंध है उसको कहा जाएगा लक्षण पद शक्य लक्ष्य तीन हो गए पद और शक्य ये दोनों का बीच का संबंध को कहा जाएगा शक्ति, शक्ति और शक्य और लक्ष्य ये दोनों का बीच का संबंध को लक्षण इसलिए वहां पंक्ति दिया गंगा पद पहले गंगा पद जो कि स्रोत ग्रही है उसका शक्य शक्य कौन हो गया प्रवाह आगे दे दिया गंगा पद शक्य प्रवाह गंगा पद समानाधिकरण तस् शक्य ष्ठी सक्या एवं प्रवाह फिर समानाधिकरण आगे तस् संबंध प्रवाह का संबंध तीर में ये संबंध को क्या कहेंगे लक्षण सख्य संबंध लक्षण तीर में रहेगा इसलिए तीर को क्या कहेंगे लक्ष्य लक्ष्य अर्थात तो, क्ष और यक्ष अर्थात तो कर्म है लक्ष्य धातु का वो कर्म हो गया इसलिए लक्ष्य रहेगा वहाँ लक्षणा बीजम क्यों आप लक्षणा करते हैं लक्षणा करने का क्या कारण है कहते हैं तात्पर्य अनुपपत्ति तो इन्ह एक लोग कहेंगे बक्तुर इच्छा तात्पर्यम वक्ता जो कहना चाहता है वो तात्पर्य अगर नहीं बनेगा तब लक्षणा करना पड़ेगा जैसे वक्ता कह दिया गंगायाम घोष और गंगा शब्द का जब शक्तिवृत्ति से अर्थ लेते हैं गया हो गया प्रवाह तो अभी गंगायाम अर्थात प्रवाहे प्रवाहे घोष ऐसा वक्ता नहीं कहना चाहता है क्योंकि असंभव है तो बक्तुर जो इच्छा है तो वो अम ये प्रवाह लेने से अनुपत्ति नहीं हो रहा है क्योंकि प्रवाह में घोष नहीं बन पाएगा तो बक्तुर इच्छा प्रवाह में घोष ये नहीं है वक्ता का जो इच्छा वो गंगा शब्द से प्रवाह लेने से वो इच्छा बन, बन नहीं बनता है अनुपत्ति हो रहा है तो तात्पर्य अर्थात बक्तुर इच्छा ये अनुपत्ति हो रहा है ऐसा स्थिति आ जाने से कहेगा कि अब हम शक्य नहीं ले पाएंगे सक्यों को शक्य भी कह देना शक्य अशुभ अर्थस्त शक्य अर्थ तो अभी वक्ता का इच्छा यहाँ उपपत्ति नहीं हो रहा है नहीं बन रहा है इसलिए हमको शक्य अर्थ को छोड़ देना पड़ेगा और कुछ अलग अर्थ लेंगे तो इसको कहते हैं तात्पर्य से वक्ता जो कहना चाहता है शक्य लेने से नहीं हो रहा है तो ये कारण बन जाएगा लक्षणा करने के लिए दूसरा चीज है कि अभी गंगा में प्रवाह हो सकता है क्या गलत कहते हैं। प्रवाह में घोष गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह प्रवाह में घोष ये वास्तविक संभव है क्या तो हम जब गंगा शब्द सुने हमारा बुद्धि में आएगा कि ये प्रवाह घोष शब्द का अर्थ ग्राम आ गया तो अभी हमको पद जन्य पदार्थ का उपस्थिति होने के बाद आगे पदार्थ में अन्वय करेंगे इसको कहा जाएगा कि वाक्यार्थ तो अभी यहाँ प्रवाह और ग्राम ये दोनों में अन्वय हो पाएगा क्या सप्तमी है प्रवाह है ग्राम ये अन्वय ही नहीं हो पाएगा तो कहेंगे कि यहाँ तब अन्वय ही संभव नहीं हुआ तो अन्वय अनुपत्ति हुआ तो अन्वय अनुपत्ति को आप लक्षण के लिए कारण मान लीजिए अब क्यों लक्षण कर रहे हैं कहेंगे हम अगर बाच्यार्थ ले रहे हैं शक्ार अर्थ ले रहे हैं तब अन्व ही नहीं हो पा रहा है दोनों पदार्थ का बीच में संबंध नहीं बन रहा है क्योंकि प्रवाह में ग्राम संभव नहीं है तो जैसे कहते हैं अग्निना सिंचित बनी ना सिंचित जैसे वहां संभव नहीं हो पा रहा है ऐसे यहाँ भी संभव नहीं होगा इसको कहेंगे अन्वय अनुपत्ति तो अन्वय अनुपत्ति को लक्षण का भी कारण मान लीजिए अब क्यों तात्पर्य अनुपत्ति तक जा रहे हैं तो कहेंगे कि एक उदाहरण दिखाते हैं यष्टी प्रवेश यष्टि ही बहुवचन है विसर्ग अर्थात भोजन का प्रकरण में वहाँ जो दंडी सन्यासी है और अदंडी सन्यासी है वहां कहने वाला कह दिया कि यष्टि प्रवेश अन्वय करेंगे शब्द उच्चारण किया यष्टि तभी अन्य सारे दंडो को ले करके वो व्यक्ति से दंडियों से सब दंड को लेकर के अभी भोजनालय में प्रवेश करवा सकता है नहीं करवा सकता है, है। अनुय हो जाएगा तो यहाँ अन्वय तो संभव हो गया अगर हम कहेंगे कि अन्वय अनुपत्ति होने से आपको लक्षणा करना है यहाँ अन्वय अनुपत्ति नहीं है सारे दंडो को लेकर के भोजनालय में प्रवेश करवा सकता है ऐसा तो स्थिति में वक्ता का किंतु तात्पर्य नहीं है दंड को भोजनालय में प्रवेश करवाना इसलिए यहाँ अनुय अनुपत्ति को लक्षणा का बीज नहीं माना जाएगा है किंतु कहीं है ये किरणावली में कहीं किंतु अभी तक हाँ है विशिष्टना नहीं, नहीं है ये तो अलग है बहुत तो यदि सबसे अच्छा ठीक है मैं देख करके किरणावली कल अगर होगा तो कहीं कर दूंगा प्रवेश यहाँ अन्वय अनुपत्ति नहीं है अनुय हो जाता है किंतु तात्पर्य अनुपत्ति तो इसलिए तात्पर्य थर्टी 137 लक्षण बीजम हाँ दिया वन थर्टी देखिए तात्पर्य अनुपति प्रतीक दिया है उसका तीन पंक्ति ऊपर में लक्षण लक्षण आया बीजम यदि अन्वय अनुपपत्ति को अगर मानेंगे तदा यष्टि ही प्रवेश प्रवेश कहेंगे तो यष्टि पद का यष्टिधर दंडियों में लक्षण विलय प्रसंग क्यों लक्षण विलय प्रसंग तत्र अन्वय से निराबाधात वहां अन्वय हो जा सकता है सारे यष्टियों को लेकर के प्रवेश करवा दे सकता है तो अगर आप अन्वय अनुपत्ति को लक्षणा का बीज मानेंगे तब यष्टि प्रवेश में और आपको लक्षणा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो अन्वय हो जाएगा तो वहां लक्षणा का विलय होगा तो लक्षणा का विलय हो जाने से जैसे कहा ऐसे कर देंगे किंतु वक्ता का तात्पर्य वो नहीं है अभी तात्पर्य का अनुपत्ति हुआ किन्तु आपको लक्षण का आवश्यक भी नहीं हुआ क्योंकि आप लक्षण का बीज कह दिए अनवय अनुपत्ति यहाँ अन्वय तो हो जाता है इसलिए ना, उसका अंदर अभी भोजन का प्रकरण है तो वो यष्टि प्रवेश का अर्थ है कि यष्टिधारी प्रवेश यष्टिधारी न जितने धारी है दंडी उनको प्रवेश करवाए तो ये कब घटेगा अगर तात्पर्य अनुपति लेंगे तो नहीं तो धारी क्यों बाक्यों का अनुवय हो जाएगा यष्टियों को प्रवेश कराओ अन्वय तो हो जाएगा यष्टियों को प्रवेश कराओ करवा देगा तो अगर हम अन्व अनुपत्ति से लक्षणा करना चाहेंगे तो यहाँ अन्वय अनुपत्ति नहीं होने से लक्षणा नहीं करेगा सारे यष्टियों का प्रवेश करवा सकता है अन्वय हो जाएगा तो फिर लक्षणा करने का आवश्यक नहीं है लक्षणा आवश्यक नहीं है यष्टी केवल दंड दंड को प्रवेश करवा देगा लेकर के सब दंड को अंदर रख देगा यह संभव है मतलब द, द, ना वो नहीं कर प्रवेश है ना और निजंत करके कहा प्रवेश करवा दीजिए दंडों को प्रवेश करवा दीजिए तो, कर, कर देगा तो इसलिए अनवय अनुपत्ति को लक्षणा का बीजा नहीं मान पाएंगे यहाँ अन्वय हो जाता है लक्षण करने का आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ अनवय अनुपत्ति नहीं है तो, किंतु यहाँ तात्पर्य अनुपपत्ति हो रहा है वक्ता का तात्पर्य यष्टि को प्रवेश कराने में नहीं है ना ना नष्टि मतलब यष्टि प्रवेश यष्टि कहने से इन्हीं कहाँ है यहाँ यष्टि ही दीर्घ है ना दीर्घ और बहुवचन है विसर्ग वाला है यष्टि ही प्रवेश, अच्छा, प्रवेश दीर्घकार मती ही ऐसे तो सारे दंडों को ही प्रवेश करवाए इस प्रकार अन्वय हो जाता है अनवय हो, हो जाएगा तो अन्वय का अनुपति है अगर अनवय अनुपति को लक्षणा कहेंगे यहाँ लक्षणा नहीं होगा तो इसलिए तात्पर्य अनुपपत्ति को लक्षणा का बीजा मानना पड़ेगा यहाँ तात्पर्य उपपत्ति हो जाता है क्या नहीं हो रहा है इसलिए लक्षणा करेंगे इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति को लक्षणा बीज मानेंगे पे है यष्टि प्रवेश है गंगायम घोष अभी देखेंगे गंगायम घोष वहाँ तात्पर्य उपपत्ति हो रहा है क्या नहीं हो रहा और वहाँ अन्वय हो रहा है क्या भी नहीं हो रहा कोई बात नहीं तात्पर्य नहीं होगा तो लक्षणा कर देंगे अन्वय चाहे हो नहीं हो अर्थात कहीं अन्वय हो सकता है कहीं अन्वय नहीं हो सकता है अन्वे जहां अन्वय नहीं हो पाएगा वहाँ तात्पर्य हो जाएगा क्या जैसे यष्टि प्रवेश है अन्वय हो जाता है अन्वय नहीं हो रहा ना गंगा यम प्रवाह है ग्राम अन्वय हो जाएगा बनीना सिंचे अन्वय हो जाएगा ना ना वहां नहीं होता है वहां अन्वय भी नहीं है वहाँ अन्वय भी नहीं है जहाँ अन्वय नहीं होगा वहाँ तात्पर्य हो जाएगा नहीं, नहीं होगा और हम लक्षणा का बीज तात्पर्य अनुपति को मानेंगे जहाँ अन्वय अनुपति है वहाँ सुतराम तात्पर्य अनुपति रहेगा ही रहेगा <स्थिण> और जहाँ अन्वय संभव हो जाता है जैसे यष्टि प्रवेश में वहां भी अगर तात्पर्य नहीं हो रहा है तो भी लक्षण करेंगे जहाँ तात्पर्य नहीं हो रहा है वहां लक्षण करेंगे और जहाँ अन्वय नहीं हो रहा है वहाँ तो तात्पर्य सुतराम नहीं होगा इसीलिए तो लक्षणा करना ही पड़ेगा अच्छा वो नहीं हो रहा था, था तात्पर्य मतलब हम लक्षण कर देंगे सिद्धांत कहा की अन्वय नहीं होने से नहीं तात्पर्य नहीं इसलिए दृष्टान्त तो दिखा है यहाँ अन्वय है तात्पर्य नहीं है आगे वही जहाँ किरणावलि देख रहे थे तत्र अन्व से निराबाधात ष्टि प्रवेश में अन्वय से निराबाधा वहां अन्वय हो जाता है किंतु तात्पर्य अनुपपत्ति एवं लक्षण बीजम वहाँ तात्पर्य रे हो रहा है तच्च तत्र तच तस्ती अथ यष्टि पद से धरेशक्षण संभवती आसेन वहां यष्टि पद का अर्थ करेंगे यष्टिधर यष्टिधर अर्थात तो दंडी उनमें लक्षण करेंगे अच्छा अत एव जहाँ पाठ चलता था एक सौ इकतीस में अतए प्रवाहे घोष तात्पर्य अनुपत्य तीर लक्षणा लक्षण प्रवाह में घोष का तात्पर्य नहीं बनेगा यहाँ तो अनुयी नहीं बन पाएगा अनुय नहीं बनने से तात्पर्य स्वतः नहीं बनेगा नहीं होने से तीर में लक्षणा से धातु है ये दिवादी गुणिया लक्षणा सीधा से होने से हो जाएगा वो रातु सेट वाला धातु है ना तो ये संग्राधु संग्राधो दिवादी गणीय धातु है अच्छा ये हो गया जहत लक्षणा जहत क्यों जो शख्या उसको हम छोड़ दिए सेधी ना ना नियती धातु अलग है वो सेठ धातु है ना सिद्ध सिद्धिया धातु सेठ धातु है तो ये धातु सिद्ध वो है सिद्ध ये सिधु सीधु संग्राधव सम्यक राध राधव अर्थात सिद्ध अलग अच्छा अभी तीन प्रकार की लक्षण कहता पहले कहा था जहत जहत अर्थात त्यजन त्याग करता हुआ किसको त्याग करता हुआ सक्यार्थ को सक्यार्थ को त्याग करता हुआ तो यहाँ सक्यार्थ हो गया प्रवाह उसको त्याग करता हुआ तीरों को लिया द्वितीय प्रकार की हो गया अजहत अर्थात सक्यार्थ को त्याग नहीं करता हुआ जैसे छत्रीणो या छत्रणों में विग्रह कहते हैं, छत्र अस्थि थी छत्री तो एक का हाथ में छत्र है किन्तु अभी कह दिया बाकी छत्रीणों यात्री अभी छत्रीण यांती कहने से जो छतरी वाला है वास्तविक जो छत्र वाला है उसको त्याग नहीं किया उसको तो लिया उसके साथ में और बाकी को कुछ ले लिया इसको कहते हैं शक्य को भी लिया और बाकीओं को भी ले लिया इसको कहा जाएगा अजहत शक्य को त्याग नहीं किया नजहत ही अजहत अच्छा चतृणो यांती इति द्वितीय लक्षण को भी लिया दूसरा उदाहरण देते हैं स्वर्णो धावति स्वर्णो अर्थात रक्त रक्त धावति कहने से रक्त वर्ण नहीं रक्त वर्ण विशिष्ट अश्व तो रक्त वर्ण भी रहा और तेहन विशिष्ट अश्व को इसको कहा जाएगा सब अजात लक्षण अच्छा। और और देते हैं लक्षण उदाहरण काके भोत तो काके भी हो दधिरता खाली काका नहीं है अर्थात तो ये जो बीड़ा लो सारे ये सबसे ये भी अजहत लक्षणा न्याय निकाल उसको थोड़ा हाँ, लक्षणा हाँ, ये भी कहा उसको। आगे ना न्याय निकाल वेदांत परिभाषा कार है वेदांत परिभाषा कार बिल्कुल उद्भट कह दिए हैं खंडन मंडन करके अच्छा आगे तृतीय तृतीय हो गया जहत अजहत स्वयं अश्व स्वयं देवदत्त तो कहते हैं अर्थात तो किंचित अंशस्य से त्याग और किंचित अंशस्य से अत्याग इस प्रकार के हो गया तो जहाँ ये दोनों में ऐक्य साधन करवाते हैं मतलब कुछ अंश विशेषण अंश में भेद रहने पर भी विशेष अंश का साम्य को लेकर के ऐक्य कहते हैं घटक कह देंगे वहां को ही जहत, जहत नहीं है वहां तो बिल्कुल साम्य है घटक अलसव कह देंगे वहाँ तो बिल्कुल सामने है किंतु तो अथवा अश्व न्यायोधी निकार कहेंगे यथा वेदांती न बदंती तत्व मसी तो ये सब में ये जहत जहत लक्षणा इसको भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं भागस यग तो दूसरा पदार्थ हाँ यहाँ क्या होता है जहा ये जहत और जहत लक्षण होगा यहाँ शक्य का एक अंश को ही क्योंकि उसको दूसरा कहते हैं भाग त्याग भागस्य त्याग जो शक्यार्थ है शक्य अर्थ का एक भागो को त्याग करेंगे या फिर अन्यत्र विचार देते हैं आप अगर शक्यार्थ का एक भागो को त्याग किए ये तो शक्य का ही अर्थ है ना जो बाकी अंश विद्यमान है वो तो शक्य का ही है उसका लक्षण क्या आवश्यक है कहेंगे शक्य का अर्थ पूरा है पूरा को छोड़ करके अगर आप उसका एक अंश को ले तो भी लक्षणा करना पड़ेगा क्योंकि शक्य इतने अंश नहीं है जितने को आप अभी ले रहे हैं आप केवल विशेष अंश को ले रहे हैं विशेष अंश सक्य नहीं है शक्य अगर आप छोड़ दिए तो आपको लक्षणा करना पड़ेगा आप चाहे सक्यों को पूरा छोड़ करके अन्य ले सक्यों को छोड़कर मिला करके और कुछ ले लिए जो मिला करके और कुछ ले लिए तो भी अभी आप शक्य को नहीं ले रहे हैं मतलब शक्य मात्र को नहीं ले रहे हैं। और जो भाग त्याग किए वहां भी शक्य मात्र को नहीं रहे का को छोड़ मात्र आएगा तो शक्ति शक्तिवृत्ति शक्य मात्र उतने ही मात्र अर्थात कहने से अन्यून तो अनिक्त तो जब आप जहत लक्षणा कर दिए पूरा अतिरिक्त हो गया जब अजहत कह दिए वहां भी अतिरिक्त हुआ और जब भाग त्याग हो गया वहाँ न्यून हो गया तो हमको अन्यून अनिक्त होना चाहिए जितना तो सकती हो वो शक्ति होगा अन्यून अनिक्त नहीं हुआ तो लक्षण हो जाएगा विशेषण अंश को त्याग कर दिया स्व अर्थात तद देश है तत्काल एयम अर्थात ए तत्काल देश कालो अंश को त्याग कर दिया पिंड मात्र को लिया देवदत्त के काशी दस साल वर्ष पूर्व और इधानीम ऋषिकेश स्थान और काल दोनों अलग अलग हो गया तो स कहने का अर्थ तद्देश तदेश के साथ तत्काल भी आएगा क्योंकि आप तद्देश भिन्न कहते हैं तो पदार्थ एक ही समय में तद्देश दोनों देश में नहीं होगा इसलिए उसका साथ तत्काल ए तत्काल भी आ जाएगा तद तत्काल ए तदेशल ये दोनों से विशिष्ट हुआ पिंड तो पिंड जो विशेष हुआ ये दोनों में समान है विशेषण अनुभाग को छोड़ देंगे तो यहाँ जहाँ भाग त्याग लक्षण करते हैं वहाँ प्रक्रिया है पहले पद सामानाधिकरण सह अयम कह दिया पद दोनों जैसे हम सुन लिए दोनों का विभक्ति वचन समान है तो पद समान अधिकरण्यम हमारा बुद्धि में पहले आ गया तो पद सामान आगे फिर पद में शक्तिवृत्ति से अर्थ आएगा जब अर्थ में अभी हम करने चलेंगे तो विरोध द्वित ये हो गया पहले पद सामानिकरण नियम आगे अर्थयोर विरोध विरोध हो जाने से आगे लक्षणा करेंगे तो लक्षणा करने के बाद फिर आगे ऐक्य चार इसका हम प्रक्रिया कहते हैं पद सामानिकरणियम अर्थयोर विरोध फिर आगे पदयोर लक्षणा आगे फिर लक्ष्यार्थ ओर ऐक्यम ऐसे चार स्तर अर्थयोर विरोध आगे पद ओर लक्षणा आगे लक्ष्यार्थ्यमिकार मतलब बृहदवार्तिक कहे हैं और नीचे संस्कृत शारी इत्यादि मतलब परपर ग्रंथ में इसको सब दिखाए हैं इसका मूल बृहदवार्ती बृहदवार्तिक बृहदारणी वार्तिक ठीक हुआ बागी इसका किरणा बल में हाँ, आगे देखेंगे एक सौ चौतीस पृष्ठा है इसको याद रखना है शक्ति ग्रहों ग्रहो व्याकरणोपम कोशाप्त वाक्यात वाक्य से शेषाद विवृतेर्वदंती सान्निध्यतः सिद्ध पद से वृद्धा शक्ति ग्रह इतने उपाय से होता है पहले हो गया व्याकरण आगे उपमान आगे कोश आगे आपक तो आगे व्यवहार पांच हो गया आगे वाक्य से शेषाद सब आगे देते हैं ष्ठ विवृतेर सप्तम सिद्ध पद से सानिध्यतः अष्टम आठ उपाय है शक्ति ग्रहण होने के लिए आठ उपाय पहले दे दिया व्याकरण आगे देखिए उसका नीचे प्रकृति प्रत्यय आदि नाम शक्तिग्रहो व्याकरणाद भवती व्याकरण से भी प्रकृति प्रत्यय का सब शक्तिग्रह हो सकता है आपको अगर प्रकृति प्रत्यय का शक्तिग्रह है आप प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट का भी शक्तिग्रह कर ले सकते है पंकज कहेंगे पंखा जायते इस प्रकार के अगर पंक जन्म ये सब में अगर शक्तिग्रह है आप उसमें भी शक्तिग्रह कर ले सकते हैं व्याकरण से पांचको कह देंगे आपको प्रकृति प्रत्यय में अगर शक्तिग्रह है आप अर्थ भी निकाल सकते हैं तो ये व्याकरण से शक्तिग्रह हो जाएगा उपमान्थ शक्तिग्रह गो सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शनात कहा संज्ञा संजी संग्य, संबंध ज्ञानम उपमिति यही शक्ति है संज्ञा संजी संग्य के बीच में जो संबंध है इसी को शक्ति कहते हैं उपमान से भी शक्ति होता है ये द्वितीय हो गया इसका को? आगे भी शक्ति ग्रहण होता है पिताम बरो, पिताम बरो इस प्रकार के कोष वाक्य है कोश में सब पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा तो पर्यायवाची शब्द से आपको कोई एक तो पता होगा अब बाकी में शक्ति ग्रहण हो जाएगा अन्य तो कोष पीताम्बरादी शब्द से श्री कृष्ण परमात्मी शक्तिग्रह क्यूँकी अगर अच्युत तो पता है तब पीताम्बर शब्द का शक्ति ग्रहण हो जाएगा अच्छा आगे आपको तो आपकोलह तो पिक पद वाच्य अभी पी क्या ये पता नहीं था पी का शब्द का अर्थ क्या पता नहीं था आप तो पुरुष के दिया जो को है उसी को ही पी कहा जाता है शब्द से वाच्य कोकिल कोकिल उसका पता था अभी पी का ये पता नहीं था शब्द तो वाक्यों से भी हो जाएगा जैसे घट घट क्या पता है कितु तो कल पता नहीं है आप तो पुरुष कह दिया तो घट एवं कलश इस प्रकार के निश्चित ज्ञान होगा अच्छा आगे व्यवहारत व्यवहार से सत्य कैसे होता है इसको ये पूरा बहुत आगे लिखा है लंबा तो व्यवहार से उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को कहेगा गांव आनय बाल वहाँ देखता है तो इसी प्रकार की जब गाम आन कहा वो मध्यम वृद्ध एक प्रकार की क्रिया किया आगे कहा गाम बधान इस प्रकार के कहा अभी ये दूसरा प्रकार की क्रिया कहता है किन्तु तो गाम दोनों में है और पहले कहा था अनय अभी कहता की बधान ये सब देख करके पहले ये बधान नहीं था आनय था अभी आनय नहीं है बधान है तो गांव किंतु दोनों में है तो ये अनुय व्यतिरैक करके ये निश्चय कर लेगा कि अर्थात गांव शब्द का अर्थ ये किंतु ये पदार्थ तो दोनों में रहा और आनय का अर्थ वो हुआ बधानों का अर्थ ये हुआ ये अनुवय व्यतिरक से वहाँ ग्रहण करेगा दे दिया आगे प्रतीक दे दिया ना बीच में अनुय वेतरे अभ्याम इसका नीचे दे दिया अबाप उद्वाप एक ही अर्थ आवाप संग्रह उद्वाप त्याग अनवय का त्याग कर दिया वधान का संग्रह कर लिया द्वितीय वाक्य में उसका अवाप उद्वाप ये हो गया व्यवहारत अच्छा आगे हो गया वाक्य से वाक्य शेष कैसे आगे देखिए वाक्य से दिया है प्रतीक यथा वाक्य आया की यवमय भवति, चरु यवमय होता है अर्थात चरु चरु अर्थात जो हवन करने के लिए वो यव प्रचुर अभी संशय क्या है पदार्थ यव क्या पता नहीं होने से आगे कहते हैव शब्द से आरिया दीर्घ सुखे मेच्छा चंगो प्रयोग दर्शन व शब्द को आर्योग दीर्घ सुख दीर्घ सुख अर्थात ये गेहूं देखे ना उसका जो सुंग जैसा सब होता है इसी प्रकार की यव भी ऐसा ही होता है धान में भी होता है धान में थोड़ा छोटा गेहूं में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो कैसे बाकी शेष अभी यवमय चरु भवति इतना कहा अभी यव क्या पता नहीं है अभी यव क्या जानने के लिए के, पता नहीं है क्यों कहते हैं यव इस लोग कहते हैं कि यव का अर्थ ये है क्या है कहते हैं दीर्घ अर्थात तो ये जो खेती में होता है और ये जो मच्छर लोग वो कंगो कंगो अर्थात तो ये रास्ता का बगल में जहां धान इत्यादि का परिवहन हुआ है वो कुछ गिर जाता है गिर करके फिर उससे कुछ और निकलता है निकलता है अर्थात धान ही निकलेगा किंतु वो धान ऐसा नहीं होगा जैसे खेती में होने वाला वो थोड़ा छोटा छोटा होगा अगला साल वो उधर ही गिर जाएगा उसको कोई काटेगा नहीं वो उधर ही गिर जाएगा अगला साल जो वहां से फिर पौधा निकलेगा उससे जो धान होगा और छोटा होगा और उसका पूरा ये धान का जो दंड होगा उसमें सभी में बीज नहीं रहेगा कोई पांच सात में बीज रहेगा बाकी सब खाली रहेगा तो ऐसे और अर्थात कोई पांच सात साल के बाद उसमें देखेंगे कोई एक दो बीज है और नहीं तो आप देखेंगे जब पक जाएगा पूरा वो भी तो उसका अंदर में बीज जो है बहुत छोटा है नहीं तो कोई ये जो चिवड़ा होता है ना पोहा ऐसा एकदम पतला पतला होगा उसको कहते हैं ये कंगू कंगू कहेंगे अर्थात तो वो उसको कहते हैं दुष्ट यव कंगू कहेंगे तो मच्छ लोग वो कंगू को यव शब्द से कहते हैं अर्थात जिनका पास जमीन इत्यादि नहीं है खेती इत्यादि करने के लिए वो रास्ता का किनारे जो होता है उसी को सब लेते हैं काट करके लेते हैं फिर उसको कूटते हैं उसमें बहुत कम निकलता है तो मतलब वो लोग यव शब्द को वो कंगू में प्रयोग करते हैं अभी इस व्यक्ति को संशय हो गया वो लोग आर्य लोग उसको यवो में कहते हैं जो दीर्घ सुंग वाला है और यव लोग उसको ये दुष्ट यवो में कहते हैं आ, जो खेती में होता है जिसको खेती किया जाता है और कंगू जो की खेती नहीं है अपने आप उठता है अभी इसको संशय हुआ संशय होने से कहते हैं वाक्य शेष से, से, से पता चलेगा वाक्य शेष अर्थात अन्य वाक्य से, से, तो से निश्चय हुआ अन्य वाक्य क्या है कहते हैं कंगू प्रयोग दर्शनात संदेह उसको संदेह हुआ बसंते बसंत सर्वश्यना जायते पत्रसातनम बसंत ऋतु में सारे सस्यों का पत्र सातनम नष्ट गिर जाना सारे सस्यो का पत्र गिर जाएगा, सब सूख जाएगा किंतु मोद माना चिष्ठंती यवा कणिशालीन ये जो यव होते हैं, वो मोद मान अर्थात यव उस समय में पूरा हरा भरा हरा-भरा रहेगा अर्थात ये जो गेहूं, ये धान तो वर्षा ऋतु में होगा और गेहूं ये वर्षा ऋतु पूरा हो जाने के बाद शरद ऋतु के अंतिम में गेहूं का ये बपन किया जाएगा गेहूँ तो आएगा ठंडी में ठंडी में सबका पता गिर जाएगा किंतु तो ये जो जौ और गेहूं इत्यादि उस समय में वो सब कनी शालीन उसमें उसमें भरा रहेगा और कहते हैं कि मोधमाना सतीष्टी उस समय पूरा हरा भरा हवा में हिलता रहेगा कहते हैं मोद माना तो इससे ये निश्चय हुआ कि ये जो वो रास्ता का बगल में होने वाला ये वो नहीं है क्योंकि रास्ता का बगल में होने वाला जो है वो थोड़ा वर्षा होने पर ही उठेगा और जब शीत का समय में जो वर्षा नहीं है वो कंगू नहीं होगा वो वही बरसात के समय में ही उठ जाएगा और वो उसका मुख्य सीजन नहीं है यवक का मुख्य सीजन है कि थोड़ा ठंडी आने से वो आएगा और ठंडी समय में रास्ता का बगल में जो है उसको जल नहीं मिलेगा इसलिए जब उसको जल मिलेगा उसी समय में वो उगेगा और उसका सीजन नहीं होने से वो ठीक बनेगा नहीं तो इसलिए उसको कंगू कहते हैं दुष्ट यवक कहते हैं तो अभी निश्चय हुआ कि जिस समय में सारे शस्य नष्ट हो जाएंगे उसी समय में जो शस् होगा उसी को यवक कहा जाएगा तो ये निश्चय हो जाएगा इसको कहते हैं वाक्य से अर्थात तो अन्यत्र ऐसे वाक्य है उस वाक्य से निर्णय हुआ तो। बिना पानी में वो तो जो कंगू ये वो ना, ना उसको खेती करेगा वो किसान तो उसमें पानी देगा ना वो किसान देगा पानी और कंगू को कोई देने वाला नहीं है वो अपने आप रोता है ना वो बरसात का दिन में होगा बरसात ना ना कंगू वो ठंडी का दिन में अरे हमको तो पता नहीं पंजाब इत्यादि में गेहूं क्या बरसात में नहीं करते करतेजन तो में करते हैं ना हाँ हाँ वो तो अप्रैल में ही आता है जो भूसा आता है ना अच्छा आता है न किंतु तो अर्थात तो ये पूर्व साइड में और दक्षिण साइड में जो होता है वो तो ठंडी में ही करते हैं क्योंकि वहाँ धान तो मुख्य समय में करेंगे ना इसलिए धान कटने के बाद भी करते हैं ही है टीकाकार उसी का कोई होंगे तो कहेंगे अच्छा ये हो गया वाक्य से आगे हो गया विवरण विवरण घटो अस्ति कलसो अस्ति जैसे भाषा में आता है ना एक पद का व्याख्यान करने के लिए दूसरे पद दे दे देते हैं ये विवरण विवरण से भी शक्ति ग्रहण होता है घट पदस्य कलसे शक्ति ग्रहण और प्रसिद्ध पदस्य सानिध्यात् हमको कुछ पद का अर्थ पता है एक पद का अर्थ पता नहीं है तब हम बाकी से उसको अनुमान लगा लेते हैं तो कहते हैं जो पहले पहले अंग्रेजी पढ़ना आरम्भ करते हैं, कैसा होता है पहले तो कुछ कुछ शब्द में तो शक्ति ग्रहण करवाया जाएगा, आगे जब पढ़ने लगेंगे अलग अलग किताब कोई पांच सात पद का है एक पद नहीं है उसको कहते हैं सिद्ध पद से सानिध्यता यहाँ तो देते है विकसित पद में मधुनि पिवती मधुकर विकसित पद है पद्म पता है मधु पता है मधुकर पता नहीं है मधुकर जो भ्रम शब्द ये क्या है वो पता नहीं है मधुकर शब्द सुना है किंतु क्या पदार्थ वो पता नहीं क्योंकि शब्द और अर्थ का बीच में जो संबंध हो वो शक्ति कहते हैं, वो शक्ति ज्ञान उसको नहीं है और देखता है सामने में ऐसा है कि कीट किन्तु इसी को मधुकर कहते हैं जानता नहीं किन्तु अभी अगर सिद्ध पद उसको एक वाक्य कहीं ऐसा मिला तो विकसित पद में मधुनी पिबती मधुकर बाकी सारे पद का पता है अभी जान लिया कि अच्छा यही कीट है इसी को मधुकर कहते सिद्ध अच्छा पद से सानिध्यात् तो इतने उपाय है जो शक्ति ग्रहण होने का माध्यम है ठीक तो अच्छा, है आगे यह है ये किरणावली में और थोड़ा है इसको सब बाद में देखे तो कैसे हाँ तो ये, ये मुक्तावली में भी शब्द बहुत विस्तार है एकदम क्योंकि शब्द का विचार के ऊपर आगे आगमों का ये चलेगा शब्द का प्राम्य इसके ऊपर बहुत ये सारी का प्रथम खंड का सत्तर भाग केवल इसी के ऊपर है प्रभाकर मत भाटा मत इत्यादि शब्द सब, का अर्थ कैसे निकाला जाएगा शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए इनके तो तभी निश्चय होने से ही आगमों का वही ठीक अर्थ निकालना चाहिए शब्द तो बहुत ज्यादा विचार होता है आगे आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च बाकी अर्थ ज्ञाने हेतु हूँ पदस पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता नया नुभावक आकांक्षा अर्थबाधो पदा अविलबन उच्चारण सन्नि यहाँ तक देखेंगे आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये अर्थ ज्ञान में हेतु पदार्थ ज्ञान अलग है वाक्य अर्थ ज्ञान अलग है पद जन्य पदार्थ ज्ञान आ गया शक्ति लक्षण से पदार्थ ज्ञान आने के बाद पदार्थों का बीच में संबंध होगा इसको कहेंगे अन्वय पदार्थों का बीच में अन्वय करके जो नूतन ज्ञान आता है उसको बाक्य अर्थ ज्ञान उसको प्रमा उसको शब्द ज्ञान कहते हैं शब्द प्रमा शब्द प्रमाण ये अंतर है तो ये जो बाक्य अर्थ ज्ञान है ये शाब्द ये प्रमा पद का अर्थ पदस्य अर्थ पदार्थ पदार्थ चाहे शक्यार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ हो जो भी हो पदार्थ हो अच्छा इसमें पहले कहा गया आकांक्षा पदस्य आकांक्षा पदस्य प्रथम दिया पदस्य अंतिम में दिया आकांक्षा ये पद का आकांक्षा क्या है कहते हैं कि अन्वय अननुभावकत्वम, पद अन्वय का जनक नहीं होगा अनुभावक तुम अजनक पद अन्वय का जनक नहीं बनेगा ऐसे होगा तो कह जाएगा ये पद में आकांक्षा है पद अन्वय का जनक नहीं हो रहा है तो कहेगा कि इसमें आकांक्षा है तो जहा कहेंगे पद अन्वय का जनक नहीं हो रहा है तब कहेंगे पदों में आकांक्षा है तो कह देंगे राम तो कहेंगे तो ये अनुय का यहाँ को नहीं हो रहा है क्योंकि और कोई तो पद ही नहीं है किसके साथ अनुय होगा तो कहेंगे अनुय का जनक अभी राम पद नहीं हुआ कहेंगे भी राम पद में आकांक्षा है क्योंकि अनुय का जनक नहीं हो रहा है कहेंगे यहाँ राम पदों को कोई आकांक्षा नहीं है तो फिर आकांक्षा कब कहेंगे पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त वक्ता कहना चाहता है कि रामो अस्थि अथवा रामो ग तात्पर्य इतना है तो यहाँ पद का अन्वय अर्थात तो शब्द प्रमा शब्द ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान यहाँ वक्ता को विवक्षा है वक्ता कहना चाहता है की रामो ग्रमा वक्ता को अभिष्ट है किंतु वो गच्छती नहीं कहा खाली रामो कह दिया अभी जो अन्वय वो वक्ता को अभिष्ट है वो होगा क्या श्रोता को होगा क्या वक्ता कहना चाहता है रामो गच्छती क्यों गुछति पद को नहीं कहा खाली रामो कह दिया कह देने से अभी वो अनुय का जनक नहीं हुआ अनु अर्थात वाक्यर्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान का जनक नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि गच्छति पद नहीं कहा तब तो पदांतर का प्रयोग नहीं करने से अगर ये वाक्यार्थ ज्ञान का जनक नहीं हो रहा है तब कहा जाएगा राम पद में ये आकांक्षा है अगर वक्ता का कोई तात्पर्य नहीं की रामो ग इस प्रकार की वाक्य अर्थ बोध हो ऐसा नहीं है और खाली कह दिया राम क्योंकि राम कहने से कोई अन्य का वाक्य अर्थ ज्ञान उसको नहीं हो रहा है तो इसमें आकांक्षा कहेंगे इस प्रकार नहीं है वक्ता का मतलब तात्पर्य है कि ऐसा है कि वाक्य का अर्थ श्रोता को ज्ञान हो और एक पद उसमें नहीं कहा नहीं कहने से दूसरा पद जो कह दिया वो पद वो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं करवा पा रहा है तब कहा जाएगा कि पद में आकांक्षा है वो चाहता है वो पद होना चाहिए राम पद चाहता है कि गति होना चाहिए तब कहा जाएगा राम पद में आकांक्षा है तब पद कत्वा। तो पद से अन्वय अनुभावक अनुभावकत्व अर्थात अनुभव अजनकत्व अनुभव जनक होना चाहिए पद किंतु अनुभव अजनकत्व अनुभव अर्थात प्रमा प्रमा अजनकत्व अन्वय अनुभावकत्व अन्वय अनुभव अनुभावकत्व अर्थात अनुभव अजनकत्व और अन्वय का अनुभव का जनक नहीं होता है कब पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त पद का प्रयुक्त हो गया प्रयोग कर दिया राम शब्द कह दिया किन्ती नहीं कहा तो पद का प्रयोग हो गया और वो अन्वय का अनुभव जनक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ कहते पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त हुआ व्यतिरेक अभाव पदांतर का अभाव में केवल राम शब्द प्रयोग हो जाने से राम वो अभीष्ट वाक्य अर्थ बोध नहीं करवाएगा तब तो कहा जाएगा राम पद में आकांक्षा है तो और दूसरा कहते हैं की अर्थाबाधु योग्यता ओम तक शंकराचार्यं शंकर शंकर्यशवरा